श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद इक्यानबे 19 सितंबर अट्ठारह संस्कार तथा तपस्या का प्रयोजन साधु सेवा दिन के पाँच बजे हैं श्री राम पश्चिम वाले बरामदे में हैं बाबूराम लाटू दोनों मुखर्जी भाई मास्टर आदि भक्त उनके साथ हैं श्री राम मास्टर आदि से मैं क्यों एक धर्रे का हूँ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 चल काली मंदिर में श्री रामकृष्ण बाबू राम के साथ जा रहे हैं साथ मास्टर भी है हरीश बरामदे में बैठे हुए हैं श्री कृष्ण कह रहे हैं जान पड़ता है इसे भावावेश हो गया आंगन से जाते हुए श्री कृष्ण ने जरा श्री राधाकांत की आरती देखी फिर काली मंदिर की ओर जाने लगे जाते ही जाते हाथ उठाकर जगन माता को पुकारने लगे माँ ओ माँ ब्रह्म मई